इस बात को कहने की जरूरत नहीं है कि ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात ने विक्रांत को शाबाशी देने के लिए बुलाया था वो विक्रांत के काम से बेहद खुश थे उन्होंने तो विक्रांत की तारीफ करते हुए कहा शाबाश विक्रांत शाबाश गजब, तुमने हमारे पुलिस ब्रांच की इज्जत रख ली जब से रमाकांत को पुलिस ने अरेस्ट किया था तब से पुलिस के ऊपर चारों तरफ से बहुत प्रेशर पड़ रहा था रमाकांत शहर का जाना माना नाम है उसका बहुत से रसूखदारों के साथ उठना बैठना है इसीलिए जब से उसे पुलिस अरेस्ट करके लाई है तब से शहर के सभी बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिकल लीडर भी पुलिस पर दबाव बनाकर रमाकांत को छोड़ने की मांग उठा रहे थे और रमाकांत का वकील नवजोत कालरा भी इसी बात का फायदा उठाकर पूरे डीएन नगर ब्रांच पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जैसे ही रमाकांत ने अपना पूरा बयान दिया और सारी सच्चाई सामने आई तब से सभी का मुंह बंद हो गया अब रमाकांत की वकालत करने कोई सामने नहीं आ रहा था विक्रांत आई रियली अप्रिशिएट यू वेरी गुड जॉब ब्यूरो चीफ अमृत ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा खासतौर पर तुमने जो उस कालरा को पीटा ना वो बहुत कमाल का था उस कालरा के मुंह पर तो मैं भी दो चार थप्पड़ लगाना चाहता था ब्यूरो चीफ बहुत खुश थे और उनकी इस खुशी का फायदा उठाते हुए विक्रांत ने उन्हें बता दिया कि रमाकांत ने उसे किडनेप नहीं किया था बल्कि उसे खुद ही रमाकांत पर शक था और वह रमाकांत को पकड़ने के लिए उसके ऑफिस गया हुआ था विक्रांत ने ब्यूरो चीफ को सच सच बता दिया उसने ये झूठ इसलिए बोला था क्योंकि जब वो रमाकांत को पकड़ने गया था तब उसके पास रमाकांत के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था और ना ही वहाँ घुसने का वारंट ऐसे में अगर वो सच बोलकर पुलिस फोर्स की बैकअप को कॉल करता तो उसे कोई मदद नहीं मिलती इसलिए इसीलिए उसे खुद की किडनेपिंग वाला झूठ बोलना पड़ा ये सारी बात सुनने के बाद भी ब्यूरो चीफ अमृत ने विक्रांत को कुछ नहीं कहा बल्कि उसके तेज़ दिमाग की तारीफ़ ही की उन्होंने विक्रांत को निश्चिंत कर दिया कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब केस की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी तब वो अपने स्तर से मैनेज कर लेंगे इसके बाद ब्यूरो चीफ सर ने विक्रांत से कहा कि तुम पिछले कई दिनों से काम कर रहे हो तुम्हें तो अब आराम की जरूरत है बहुत थक चुके हो तुम तुम्हें चोट भी लगी है तो अब तुम सीधे घर जाओ और चैन से आराम करो यहाँ की टेंशन छोड़ो और हाँ केस को सॉल्व करने के एवेज में जो भी इनाम आदि है सब तुम्हें मिल जाएगा डोंट वरी विक्रांत ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ सच में नींद तो तो इतने जोर से लगी थी कि कुछ खाने की भी शुद्ध नहीं रही घर पहुंचने के बाद विक्रांत सीधे ही अपने कमरे में गया और बिस्तर पर जाकर सो गया पूरे दिन वो बेसुद होकर सोता रहा यहाँ तक कि उसने अपने टास्क के सक्सेस रेट के अनाउंसमेंट तो थोड़ा अजीब लगा की आखिर ये बुलेट प्रूफ जाकेट अब किस काम आएगा इसी उत्सुकता उस में उसने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक सिगरेट जला ली सिगरेट जलाते ही उसे कफ वाली खांसी आई और फिर अगले ही पल उसे नेक्स्ट कीवर्ड मिल गया था उसे कीवर्ड में पहाड़ और तूफान मिला हुआ था ऐसा लग रहा था कि अब विक्रांत के स्टेटस में और वृद्धि होने वाली उसका स्टेटस और अच्छा होने वाला है विक्रांत को अच्छे से पता था कि किडनैपिंग केस कोई मामूली केस नहीं था और इस केस का मुजरिम भी कोई मामूली आदमी नहीं है भले ही रमाकान्त ने अपना सारा जुर्म कबूल लिया है लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि उसे कम से कम सज़ा मिले इसके लिए वो कोर्ट में तरह तरह की दलीलें भी पेश करेगा भले ही पुलिस का काम खत्म हो गया लेकिन अभी भी इस केस को पूरी तरह खत्म होने में काफी समय लगेगा कोर्ट कचहरी के अपील में बहुत वक्त लगता है सुबह उठने के बाद विक्रांत ने नाश्ता किया और फिर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा जब विक्रांत अपने ब्रांच पर पहुंचा तो वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी वैसे इस बात का अनुमान विक्रांत को पहले से ही था डी नगर ब्रांच के गेट के पास सैकड़ों मीडिया वाले कैमरा लेकर खड़े थे मीडिया के साथ ही यहाँ पर आम लोगों का भी जमावड़ा लगा हुआ था भीड़ से बचने के लिए विक्रांत मेन गेट से जाने के बजाय ऑफिस के बैक गेट की तरफ चला गया वहां पहुंचने पर पता चला कि वहाँ भी काफी भीड़ लगी हुई थी लेकिन किसी तरह खुद के लिए रास्ता बनाते हुए विक्रांत ऑफिस के भीतर बिल्डिंग में दाखिल हुआ जैसे जैसे विक्रांत अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था भीड़ भी बढ़ती जा रही थी बिल्डिंग का पूरा कॉरिडोर लोगों से भरा हुआ था इसमें ज्यादातर मीडिया वाले लोग ही थे कॉरिडोर पार करने के बाद विक्रांत लॉबी में पहुंचा वहाँ भी काफी भीड़ लगी हुई थी अब विक्रांत को थोड़ी कन्फ्यूजन हुई आखिर इतनी भीड़ क्यों फिर से कुछ हुआ है क्या दरअसल विक्रांत को दोपहर को ऑफिस से लौटकर घर गया हुआ था तब से वो सो ही रहा था कल दोपहर के बाद से वो अब ऑफिस पहुंचा है, तो उसके पास ऑफिस की करंट न्यूज नहीं है लॉबी पार करके जब विक्रांत अंदर हॉल में पहुंचा तो वहाँ पर उसे किसी के रोने की आवाज आई यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम थी कुछ पुलिस वाले भी यहाँ खड़े थे विक्रांत ने थोड़ा और आगे जाकर देखा तो वो रोने वाले लोगों में से कुछ को पहचान भी गया मिस्टर मलिक आर के चोपड़ा समेत काफी लोग यहाँ खड़े थे उन सभी के आंखों में आंसू थे अब जाकर विक्रांत को समझ में आया कि ये सब किडनैप हुए बच्चों के पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं क्योंकि अब केस क्लोज हो गया है सो इन बच्चों की डेड बॉडी वापस करने के लिए बुलाया गया है इस कमरे में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था सिर्फ दो तीन लोगों के रोने की आवाज आ रही थी अचानक से मिस्टर आर चोपड़ा एक औरत के पैरों में अपना सिर रखकर रोने लगे हमें माफ कर दो माफ कर दो हमें हमने अहमद पर शक किया उस अहमद पर जो बेचारा हमारा इतना वफादार था हमारी वजह से इतने दिन तक लोग उस बेचारे को कसूरवार ठहराते रहे आर के चोपड़ा अहमद खान की पत्नी हसीना के पैरों में सिर रखकर रो रहे थे और उससे माफी मांग रहे थे हसीना उन्हें पकड़कर उठाने की कोशिश कर रही थी तभी मिस्टर मलिक साहब भी रोते हुए कहने लगे नहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है अहमद हमारा बहुत वफादार ड्राइवर था फिर भी हम उस पर शक कर रहे थे हमारी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी जलील होना पड़ा हम तो माफी के हकदार भी नहीं है देख लिया ना देख लिया ना आपने मैं कहती थी ना कि मेरा पति कुछ भी हो सकता है लेकिन वो गद्दार नहीं हो सकता वो मासूम बच्चों के साथ कभी गलत नहीं कर सकता देखा ना आपने की पत्नी हसीना मार -मार लगी। उसे रोता देख अहमद का बेटा भी अपनी माँ को पकड़ कर रोने लगा यहाँ का माहौल बहुत भावुक हो चुका था हर किसी की आंख गीली हो गई थी सभी अपने आंसू पहुँचने लग गए विक्रांत खुद काफी भावुक हो रहा था लेकिन इस वक्त उसे खुद पर गर्व भी हो रहा था आज उसने एक बेगुनाह के ऊपर लगे आरोप को हटा दिया था शुरू से ही अहमद खान की पत्नी और उसके बेटे को लेकर विक्रांत के मन में बहुत दया भरी हुई थी। आज उसकी सफल हो गई थी इस वक्त के के काफी गुस्सा भी आ रहा था आखिर कोई इंसान अपनी खुशी के लिए इतने सारे परिवार की खुशी कैसे छीन सकता है आखिर कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों के भीतर दुख की भावना के साथ ही घृणा की भी भावना भरी हुई थी